श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्रह पंद्रह जुलाई अठारह सौ पचासी भक्ति योग का रहस्य ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय मुखर्जी हरि बाग बाजार के हरि बाबू आपकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कहते हैं सांख्य दर्शन में पातंजलि में वेदांत में ये सब बातें हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है श्री रामकृष्ण सांख्य और वेदांत तो मैंने नहीं पढ़ा पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति एक ही है नेति नेति के द्वारा जहाँ विचार का अंत हो जाता है वही ब्रह्म ज्ञान है फिर जो कुछ छोड़कर जान जाना पड़ा था लौटते हुए उसी को ग्रहण करना पड़ता है छत पर चढ़ते समय बड़ी सावधानी से चढ़ना चाहिए फिर वह देखता है जिन चीज़ों से छत बनी है उन्हीं से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं उन्हें ईटों से उसी सुर्खी और चूने से जिसे उच्च का ज्ञान है उसे निम्न का भी ज्ञान है ज्ञान के बाद ऊंचा नीचा एक ज्ञान पड़ता है प्रहलाद को जब तत्व ज्ञान होता था तब वे सोहम होकर रहते थे जब देह बुद्धि आती थी तब दासोहम मैं दास हूँ यह भाव रहता था हनुमान को भी कभी सोहम का भाव रहता था कभी दास मैं कभी मैं तुम्हारा अंश हूँ यह भाव रहता था भक्ति लेकर क्यों रहना इसे छोड़ दे तो मनुष्य फिर क्या लेकर रहे क्या लेकर दिन पार किया करे मैं जाने का तो है ही नहीं मैं रूपी घट के रहते सोहम नहीं होता समाधि मग्न होने पर मैं पूर्ण रूप से चला जाता है तब जो कुछ है वही है राम प्रसाद ने कहा है फिर मैं अच्छा हूं या तुम यह तुम ही समझो जब तक मैं है, तब तक भक्त की तरह ही रहना अच्छा है मैं ईश्वर हूँ यह भाव अच्छा नहीं हे जीव भक्तवत न तो कृष्णवत परंतु अगर वे खुद खींच लें तो वह बात और है जिस तरह मालिक नौकर को प्यार करके कहता है आ पास बैठ मैं जो कुछ हूँ वही तू भी है तरंगे गंगा की है परंतु गंगा तरंगों की नहीं शिव की दो अवस्थाएँ हैं जब वे आत्मा राम रहते हैं तब उनकी सोहम अवस्था होती है योग में सब कुछ स्थिर है जब मैं ज्ञान रहता है तब राम राम कहकर नृत्य करते हैं जिन में स्थिरता है उनमें अस्थिरता भी है अभी तुम स्थिर हो फिर थोड़ी देर बाद तुम काम करने लगोगे ज्ञान और भक्ति एक ही वस्तु है अंतर इतना ही है कि कोई कहता है पानी और कोई कहता है पानी का एक बड़ा ढेला बर्फ साधारणतया समाधियां दो तरह की है ज्ञान मार्ग पर विचार करते हुए अहम के नष्ट हो जाने के बाद जो समाधि होती है उसे स्थिर समाधि या जड़ समाधि कहते हैं भक्ति पथ की समाधि को भाव समाधि कहते हैं भाव समाधि में भोग के लिए अहम की एक रेखा रह जाती है भक्त को ईश्वरानंद देने के लिए कामनी और कांचन में आसक्ति के रहने पर इन सब बातों की धारणा नहीं होती केदार से मैंने कहा कामने और कांचन में मन के रहने पर कुछ होगा नहीं इच्छा हुई एक बार उसकी छाती पर हाथ फेर दू परंतु फेर न सका भीतर टेढ़ापन था उसके हृदय रूपी कमरे में मानव विष्ठा की दुर्गंध थी मैं घुस नहीं सका उसमें की आसक्ति मानो स्वयंभु लिंग जैसी है वाराणसी तक उसकी जड़ फैली हुई है संसार में आसक्ति कामने और कांचन में आसक्ति के रहते हुए कुछ हो नहीं सकता इन लड़कों में कामने और कांचन का प्रवेश अभी तक नहीं हो पाया इसीलिए तो उन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ हाजरा कहता है धनी लोगों के सुंदर लड़के देखकर तुम उन्हें प्यार करते हो अगर यही बात है तो हरीश लाटू नरेंद्र इन्हें मैं क्यों प्यार करता हूँ नरेंद्र को तो रोटी खाने के लिए नमक खरीदने के लिए भी पैसा नहीं मिलते इन लड़कों में विषय बुद्धि अभी नहीं बैठी इसीलिए उनका मन इतना शुद्ध है और बहुतेरे उनमें नित्य सिद्ध भी हैं जन्म से ही ईश्वर की ओर मन लगा हुआ है जैसे तुमने एक बगीचा खरीदा साफ करते हुए कहीं जल का स्रोत तुम्हें मिल गया मिट्टी मिट्टी हटी नहीं कि कलकत कल, कल स्वर से पानी निकलने लगा बलराम महाराज संसार मिथ्या है यह ज्ञान पूर्ण को एकदम कैसे हो गया श्री राम कृष्ण जन्मगत पिछले जन्मों में सब किया हुआ है शरीर ही छोटा और वृद्ध होता रहता है पर आत्मा के लिए वह बात नहीं वे कैसे हैं जानते हो जैसे पहले फल लगकर फिर फूल हो पहले दर्शन फिर गुण महिमा आदि का श्रवण फिर मिलन निरंजन को देखो न लेना है न देना जब पुकार होगी तभी चला जा सकता है परंतु जब तक मनुष्य की माँ जीवित है तब तक उसे उसका भरण पोषण करना चाहिए मैं अपनी माँ की फूल चंदन से पूजा करता था वह जगन माता ही है जो हमारे लिए सांसारिक माता के रूप में विराजमान है जब तक अपने शरीर की खबर है तब तक माता की खबर लेनी चाहिए इसीलिए मैं हाजरा से कहता हूँ अपने शरीर से अगर खांसी की बीमारी हो गई हो तो मिश्री और मरीच की व्यवस्था की जाती है मरीच और नमक की जरूरत होती है अतएव जब तक अपने शरीर के लिए यह इतना किया जाता है तब तक माता की खबर भी रखना उचित है परंतु जब अपने शरीर की भी खबर नहीं रख सकते, तब दूसरे के लिए बात ही क्या है तब सब भार ईश्वर ले लेते हैं नाबालिग अपना भार नहीं ले सकता इसलिए उसके एक अभिभावक होता है नाबालिग अवस्था और चैतन्य देव की अवस्था दोनों एक है मास्टर गंगा स्नान करने के लिए गए